ओ तव कथाम तप्त जीवन कविविड़ित कल मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदात भुरी ग्रंथि भूरीदा जना हम लोगों ने अवतार तत्व के बारे में जरा मनन किया मुचनामृत में मास्टर महाशय <coughs> बहुत ही सुंदरता के साथ जहा कह रहे थे ठाकुर पूछ रहे हैं उनसे कि अच्छा इसको अपने स्वयं को दिखाकर कहते हैं पूछते हैं कि कैसा लगता है तुम्हें तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसमें कितने आने ज्ञान का उद्भव हुआ है मास्टर वहां से कहते हैं जी ज्ञान विज्ञान आने वाने तो उतना मुझे पता नहीं मगर हाँ ऐसा ज्ञान प्रेम भक्ति विश्वास वैराग्य एवं उदार भाव न तो पहले किसी ने कहीं देखा था और न कहीं किसी ने सुना था उसी को हम लोगों ने ब्रह्म के छह लक्षणों के द्वारा बेहदार नकों पर निष्द से लेते हुए मनन करने का प्रयास किया था और वह सिर्फ ठाकुर क्यों कोई भी अवतार हो न सभी अवतारों में ये छह के छह गुण अवश्य रहेंगे क्यों क्योंकि ये ब्रह्म के अवतार है ब्रह्म के अंश में ब्रह्म से अवतरण होकर आते हैं इसलिए अवतार तो आज आगे बढ़ते हैं पंचम परिच्छेद केशव सेन इत्यादि भक्तों के साथ आज का प्रसंग भी गीता के एक विख्यात श्लोक के माध्यम से अष्ट माह शुरू कर रहे हैं त्रिभिर् त्रिभीर गुणमयेर भावी सर्विदम जगत मोहितम ना भी जाना माभ्य परम अव्ययम बहुत ही सुंदर श्लोक कह रहे त्रिभिर् भगवान अर्जुन को कहने कि अर्जुन माँ में परम अव्ययम न अभिजानाति आती मनुष्य मेरे परम और चरम अव्यय रूप को कदाचित ही जानने में सक्षम होते हैं जान नहीं पाते हैं क्यों मोहित लोग मोहित हुए रहते हैं अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं मोहवश मेरे तत्व को मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते काहे का मोह कैसा मोह किस पदार्थों से निर्मित है ये मोह त्रिभीर गुणमय भाव तीन गुणों का खेल है सत्य रज और तम इन तीनों गुणों को जो प्रकृति का आख्या दिया गया है इस प्रकृति या सर्वम इधम जगत संपूर्ण प्राणी जगत परिदृश्यमान जगत प्रपंच में जितने भी जीव हैं मनुष्य हैं सबके सब उन तीनों गुणों का शिकार बन के बैठे हैं अर्थात प्रकृति के अधीन है ये ये तीनों गुणों के मिलाकर प्रकृति कही गई तो प्रकृति का अधीन है मगर इसके अंदर प्रवेश करने के पहले हम लोग एक ज्ञान लेने की जरूरत है कि यह सत्य गुण क्या है रजगुण क्या है तमगुण क्या है इनके कार्य क्या हैं और हम सब हम आप सब इन तीनों के तीनों गुणों से कैसे बधे रहते हैं और इन गुणों में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई सत्य रजतम इन तीनों गुणों में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मनुष्य को अज्ञान के मार्ग में धकेल दे या मोहित कर दे दूसरे चीज भी रजो तो समझ में आता है सत्य गुण ये भी कहां से बंधन का कारण कैसे बन सकता है तो इसको जरा जाने बगैर इसमें मंथन किए बगैर इसको सम्यक रूप से गहराई से इसको समझे बगैर अगर हम प्रवेश करें इस विषय के अंदर तो समझ नहीं पाएंगे तो ये एक संक्षेप में हम देखते हैं तीनों गुणों को के बारे में तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सात्विक राजसिक और तामसिक ये तीन गुण हैं ये गुण धर्म है अरे सभी के इन गुण धर्म के भावों से सभी के सभी प्राणी मानो की मोहित है मोह ग्रसित हो चुके हम है तो क्या होता है इन तीनों गुणों की जो वृत्तियां होती है या क्रमशः उठती रहती है विनाश को प्राप्त होती रहती है उठती रहती है नई नई वृत्तिया उठती रहती है और नई नई वृत्तियों से मनुष्य अपने आप को बांधता जाता है बांधता जाता है परिणाम क्या कि मैं भगवान का अंश हूं या भगवान मेरे हैं या मैं भगवान का भक्त हूं या ज्ञान किसी भी तरह से हम लोगों में दृढ़ नहीं रहता है हम लड़ते रहते हैं क्रोध से युद्ध करके कोई क्रोध के ऊपर जय नहीं हासिल कर सकता लोभ के साथ युद्ध करके कोई लोभ के ऊपर पहुंच नहीं सकता या कामना वासनाओं से युद्ध करते हुए कोई भी कामना वासना के विरुद्ध विजय हासिल नहीं कर सकता क्यों ये सब प्रकृति है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भगवान आगे जाके कह रहे हैं कि देवी ऐसा गुड़मयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है ये मेरी शक्ति है मेरी शक्ति को अतिक्रम करके कोई सहज बात नहीं है बहुत कठिन चीज है फिर उपाय क्या भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में आते हैं वे मेरी इन शक्तियों से बहुत आसानी के साथ छुटकारा उनको मिल जाता है कहते हैं कि मत एवे तिता विधि ये तीनों गुण मुझसे ही निकले हैं तो दो चीज यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है पहली चीज हो गई मनुष्य प्रकृति के अधीन है हम आप लाचार हैं क्रोध के साथ हम युद्ध करके जीत नहीं सकते लोभ के साथ युद्ध करके जीत नहीं सकते अर्थात छह के छह रिपुओं से हम हार चुके होते हैं कदापि हम इनसे विजय युद्ध करके हम विजय नहीं हासिल कर सकते इस युद्ध में अहंग भाव को लेकर या तर्क को लेकर हम कदाचित जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तो पहली चीज भगवान ये समझा रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये प्रकृति मेरे अधीन है मुझसे ही निकले तो ये हो गई त्रिवृत्ति न्याय जीन वृत्तियों का कंसेप्ट यहाँ पर दे रहे हैं अंदर एक छोटा सा वृत्त है वो मनुष्य का मेरा आपका एक अंदर छोटा सा वृत्त हमारे छोटे से वृत्त के बाहर एक और है, एक और परिधि है एक और वृत्त है वो प्रकृति है और सबसे बाहर का बड़ा वृत्त है भगवान स्वयं को कह रहे हैं कि मेरे अधीन में प्रकृति है और हम आपसे प्रकृति का अधीन है बड़े प्रकृति बड़े वृत्त के अंदर छोटा वृत्त तो आ जाएगा मगर छोटे वृत्त के अंदर बड़ा वृत्त नहीं आएगा भगवान जो कह रहे हैं कि मैं इनमें हूं मगर ये मुझ में है मगर मैं इनमें नहीं हूं ये चीज बहुत लोग समझ नहीं सकते कह रहे कि प्रकृति मुझमे है सत्य रजतंभ ये तीन गुण मुझमे है मगर मैं इसके अंदर नहीं हूं क्यों मेरा सबसे बड़ा सर्कल के रूप में मैं विराज कर रहा हूं बड़ा सर्कल मजल सर्कल के अंदर आ नहीं पाएगा प्रकृति मानो की मजिला सर्कल है और हम आप सब छोटे सर्कल ये नतु अहम ते शु वे लोग मुझमें है मैं उनमें नहीं हूं यह बात जब हम समझ ले इस बात को समझने के बाद ही इस श्लोक में जाने के साथ साथ दूसरा एक जो चीज है वो समझना पड़ेगा ये सत्य रजतम ये तीनों के तीनों गुण आखिरकार है क्या कह रहे कि सत्वम प्रकृति संभवा की महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम अर्जुन को महाबाहू के रूप में संबोधन कर रहे हैं की हे प्रखर शक्तिशाली इतने तुम में बाह बुझा इतने बाहुबल मगर तुम भी इनसे छुटकारा नहीं पा सके सत्य रज तम ये तीन गुण मेरी ही प्रकृति जात है निबदनती ये देहे देहिनम इस शरीर के साथ इस देही को आ? इस आत्मा को इस शरीर के साथ उस आत्मा को शरीर के साथ उस आत्मा जितने भी हम सब जीवात्मा है हम सब जीवात्मा को इस अपने मरणशील शरीर के साथ ये सत्य रजतम तीनों के तीनों गुण बांध के रखे हुए हैं नतीजा है क्या मैं सोच रहा हूँ मैं यही शरीर हूँ यह शरीर मेरा है इस शरीर के साथ जिसका जिसका संबंध है ये लोग मेरे हैं वे मेरे नहीं है वो मेरे नहीं है वो मेरे नहीं है ये मेरे हैं ये मेरे हैं ये मेरे हैं माम का पांडव मा कि मकुरजय धतरा के मेरे है संजय धर्म कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे मेरे पुत्र लोग माम और कह रहे हैं कि पांडव के पुत्र उनमें कुछ ममत तो नहीं है ये दोष सिर्फ धृतराष्ट्र का नहीं है ये हमारे आपके सबके अंदर है क्यों क्योंकि मैंने शरीर को अपना मान लिया क्यों मान लिया शरीर को सत्य रजतम तीन गुणों के गुण अर्थात अर्थात रस्सी रस्सी से मैंने अपने आप को बांध लिया है शरीर के साथ और जिनको मैं सोचता हूं जिनको मैं मानता हूं कि इनका संबंध मेरे साथ है वे मेरे हैं, जिनका संबंध मेरे साथ नहीं शरीर के साथ नहीं है वो मेरे नहीं हैं। तो इन तीनों गुणों को जब तक हम नहीं जान पाएंगे आज की चर्चा अधी रह जाएगी तम गुण क्या है तम गुण है जड़ प्रधान जड़ तम गुण है स्थिति स्थापक स्थिति यह चीज यहाँ पर पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी न्यूटन ने तो उस दिन कही न्यूटन के तीनों लोह के साथ हम सब बचपन से परिचित हैं कोई वस्तु अगर यहाँ पर पड़ी रहे तो अनंत काल तक पड़ी ही रहेगी फोर्स इज अप्लाइड क्या हो ये जाड्याधिक है इसमें जड़प गुण इतना ज्यादा है क्यों ये तम प्रधान है तो कह रहे हैं कि तमका मनुष्य के चरित्र में प्रभाव होता आलस्य के रूप में थमी हुई दशा है स्टैग्नेंसी आ गई है एक अवरोधक है परिणाम इसका दुख है जो जितना ज्यादा तमोगुणी होगा छोटे तो से घटना को गांठ बांध कर रखेगा एक साल दो साल तक भी याद रहेगा चार साल बाद उसको रेफर करके बोलेगा ये तुमने मुझको उस दिन ये कहा था उसके बदले में आज मैंने ये तुमको कहा कह तमोगुण शंकराचार्य इतना सुंदरता के साथ वर्णन करते हैं कहे कि तमोगुण मनुष्य के जीवन में एक ले आ रहा है एक पत्थर को अगर हम नीचे फेंक दे तो उसमें गति आ गई पत्थर अपने जगह पर पड़ी रहेगी अनंत काल तक पड़ी रहेगी क्या उसमें गति नहीं आएगी क्या वह तम प्रधान है कह रहे कि जिस व्यक्ति के भीतर कोई उत्साह नहीं है जिस व्यक्ति के भीतर कुछ उद्दीपना नहीं है नया कुछ करने के प्रति ललक नहीं एक गतानुगतिक जीवन यापन करना ही जिसने सोच लिया है मान लिया कि यही मेरे जीवन है उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी रूपांतरण नहीं हो पा रहा है वह तमोगुण आधिक्य संपन्न व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक्सपैंसन इज लाइफ सी इज डेथ जड़त हुआ तो उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा जो गलती उन्होंने पिछले वर्ष की थी या पांच साल पहले जो गलतियां उनके द्वारा संपादित हुई थी पिछले वर्ष भी उसने वही की कल तक भी वही गलतियां की और आज भी मैं वही गलती कर रहा हूं क्यों? मैं जानता हूँ जानने के बावजूद कि ये सब गलतिया मेरे द्वारा संपादित हो रही है ये उचित नहीं है फिर भी जीवन में परिवर्तन ला नहीं पा रहा हूँ बद चुका हूँ क्यों परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूँ भगवान कह रहे हैं कि वो अपने तमो गुण से बधा पा रहा है जानने के बावजूद भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है रजगुण रजगुण एक शक्ति है वजह से स्थिति थी रजगुण एक शक्ति है एक गति है एक ऊर्जा है करके जीवन में तीव्रता प्रदान करने के पीछे जो शक्ति है वह यही रज है ऊर्जा इसी के लिए शंकराचार्य लिखते हैं संसार का नाम इसी रजगुण के लिए हुआ जगत का नामकरण इसी रजगुण के लिए हुआ गम धातु गमर्थत गमिष्य गमनशील गम धातु से जगत और श्री धातु से संसार स्रोत गति है उसमें एक स्रोत एक नदी के साथ तलाव का पार्थक्य क्या है तलाव के पानी में स्रोत नहीं है स्टेग्नेंट वाटर है नदी के पानी में स्रोत है हर पल उसमें खिसकते खिसकते खिसकते खिसकते पानी चला जाता मूवमेंट है, है गति है स्पीड है वेद में कही गई चरे वेती चरे वेती मनुष्य आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो रुको मत कटोपनिषद में जो बात कही गई स्वामी विवेकानंद सी को सुंदरता के साथ परिवेशन कर रहे हैं उत्ष्ट जागृत प्राप्य वरा निबोधता स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच अर्थात जीवन में गति लाना ये रजगुण का संबंध है एक बच्चे के अंदर ये रजोगुण बहुत ज्यादा होता है हम कहते हैं यार तेरी क्या कौन सी बैटरी बनी है तेरी बैटरी डाउन ही नहीं होती सुबह से रात तक और वयस्क मनुष्य के अंदर जड़त्व व जाडिया अधिक के अधिक रहता है इसलिए घर में देखेगा नाना नानी ना, दादा दादी स्थानीय लोग बच्चों का इतना त्रिंग मरिंग करना छलकूद मचाना चहल पसंद नहीं करते क्यों वेरा तो खुद भागदौड़ नहीं कर सकते एक बच्चा भागदौड़ कर रहा है तो वो बेचारे ऊर्जा सहन नहीं होता इसलिए चुप कर बढ़िया चुप कर बढ़िया तो जो भी हो तो ये गति हो गई ऊर्जा हो गया रजोगुण स्थिति हो गई तमोगुण सत्व क्या है सत्व न तो स्थिति है न तो गति है एक साम्य अवस्था है सत्य एक ऐसी अवस्था जहां पर की तीव्रता न तो रजोगुण की है और न तो तमोगुण की तीव्रता है वही कह रहे हैं कि सत्व ठहरने की क्षमता और गति की क्षमता जब पूरी तरह से संतुलित हो जाती है शास्त्र कह रहे कि वही सत्य गुण है और उसी में जीवन का सौंदर्य बोध है तो बच्चे में अगर रजोगुण होए बार्धक्य में अगर तमोगुण होए हो तो युवावस्था से ही प्राप्त करना पड़ता है सात्विक गुण सत्व मगर क्या करेंगे हमारे हिंदू समाज में ऐसे रीति चली आई है कि रिटायरमेंट के समय गीता मिलती है कि अब तुम बुढे हो गए सठिया गए हो अब घर में जाकर गीता पढ़ और बंगाल में आजकल लेटेस्ट फैशन चली है ऑफिसर्स में वचनामृत सेट दे देते हैं रिटायरमेंट के बाद कलीग्स लोग कि ठेके जाओ घर में जाकर वचनामृत पढ़ो मगर उस उम्र में क्या करेंगे तमो तो प्रधान फ्रस्ट्रेशन तो सतव गुण को अगर अपनाना है सत्य गुण को जीवन में कारगर साबित करनी है तो युवा युवावस्था ही सत्य गुण को पकड़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भगवान कह रहे हैं कि मगर गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन इन तीनों गुणों से भी एक श्रेष्ठ अवस्था है जो गुणातीत अवस्था है तस्मात नए गुण्य भव अर्जुन कहने कि इसलिए तुम नए स्त्रुण्य भवनो जिसमें के तीनों गुणों से पाबा परे चले जाओ सत्यगुण गुण प्रकाशात्मक रजगुण राग आत्मिका दुखात्मिका तो सत्यगुण गुण कैसे बांधता है देखा भगवान कह रहे हैं कि त्रिभिर गुण में ये साम मोहितम ये तीनों के तीनों गुणों में से सत्य गुण में भी मनुष्य मोहित है तो सत्य गुण में कैसे मोहित है सत्य गुण में सुख है सत्य गुण में आनंद है कह रहे कि सत्य गुण में सुखे न संगे न बंदना से ज्ञान संगे न अच्छा ज्ञान अच्छा आपने कठोर प्रिषद नहीं पढ़ी मैंने तो पढ़ ली अरे गीता नहीं पढ़ी मैंने तो गीता भी पढ़ ली है अच्छा तो इस ज्ञान का एक जब सुख होता है वो सुख जब दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त की जाए तो एक और भी सुख का अनुभव इस ज्ञान के सुख में मनुष्य बध गया हम देखेंगे ठाकुर कह रहे जिसने दो चार पन्ने अंग्रेजी पढ़ ली वो फुट फाट फुटाट करता है संस्कृत पढ़ ली श्लोक बोलता रहता है तो कह रहे हैं कि रागात्मिका है कर्म के साथ बांधता रहता है कर्म के साथ इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना, है, इसके बाद यह करना है, इसके बाद है कर्म के साथ और तमोगुण गुण तो दुखात्मक बिचारे के पास कुछ है ही नहीं दुख दुख दुख ये होता तो और भी अच्छा रहता वो होता तो और भी अच्छा रहता जाड्याधिक्यता के साथ वह बधा पड़ा है इन तीनों गुणों का तुलनात्मक अगर हम विहंगम दृश्य देखे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा आज के यूनिवर्सिटीज में अगर हम एक बार टकटकी लगाएं, झाकी लगाएं, कॉलेज में लगाएं, तो वहां पर छात्रों की संख्या में इन तीनों प्रकार के कैटेगरीज में मिल जाएंगी बहुत अल्पसंख्यक छात्र 15 प्रतिशत से नहीं वो लोग सात्विक छात्र हैं, वैदिक युग में एकमात्र जनों लोगों के पास क्षमता हुआ करता था हायर स्टडीज का या शोध के लिए रिसर्च वर्क सात्विक गुण प्रधान होना चाहिए मगर मेजोरिटी लगभग 60 से 70 प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो लोग राजसिक हैं इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी उनमें है हा? कॉलेज में वो पांच घंटे या चार घंटे में जो पांच पीरियड हो रहे 45-45 मिनट में उसकी उनकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हो रही है या घर में जो दो तीन घंटे चार घंटे पढ़ रहे हैं उसमें भी उनकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हो रही है बाहर आउटडोर गेम है नहीं अब क्या करेंगे उनकी एनर्जी तो बाहर निकालनी है खुराफाती दिल आज ये स्ट्राइक कल वो डिमांड करो परसों ये शीशा तोड़ो फिर वो फर्नीचर तोड़ो फिर आज उसको ये करो फिर आज ये टीचर को ये घेराव करो कर हेडमास्टर को परसों वाइस को ये घेराव करते करते ये तो ये ऐसे ग्रुप है जो लोग की रजो गुण प्राधान्य है और और भी छोटा एक ग्रुप है सात्विक गुणों से अधिक तमस्तामसिक इन लोगों से न तो स्कूल में वो पढ़ाई हो पाएगी और न तो लोगों के ऐसे पत्थर उठा के लोग तोड़ करने में पाएंगे अगर ये लोग बुला के ले जाए नहीं भाई मुझसे नहीं होगा तुम ही जाओ भाई गुड फॉर नथिंग तो कहा जा रहा है कि भगवान यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों गुण मनुष्य को बात कर ही रखता है फिजिकल एनर्जी जब तक ना हो चैनलाइज जब तक ना हो जाए टू एक्सट्रीम पोल्स टुगेदर कह कह रहे हैं। कह रहे हैं हैं इसलिए कि फुटबॉल फुटबॉल खेलो फुट्बाल खेलने से गीता को अच्छी तरह से समझ पाओगे क्यों फुटबॉल खेलते खेलते तुम्हारा रजोगुण निकल जाए निकलने दो रजोगुण रजोगुड़ निकलने दो एनर्जी निकलने दो तब जाकर तुम कुछ गीता पढ़ने के समकक्षी हो गए नहीं तो उतने खुराफा में गीता पढ़ते पढ़ते ये करोगे शुरुआत का कुछ क्या है इसको क्या है, इसको क्या क्या है है देखते, देखते देखते देखते देखते गीता से मन उठी जाएगा श्री राम कृष्ण के प्रति बंदर और मुक्ति दोनों के ही कर्ता वे ही हैं उन्हें की माया से तो संसार में जीव बधा पड़ा है ना उनकी माया की रस्सी तीन प्रकार की है क्या क्या माया की रस्सी है माया क्या उनकी प्रकृति रस्सी क्या सत्य रजतम और फिर उनकी दया होने से ही जीव मुक्त भी हो जाता है हरे इसीलिए तो मैं कहा करता हूं वे ही भव बंधन बंधन हारिणी व तारिणी है इतना कहते वे, गंधर्व निंदित कंठ से राम प्रसाद का गाना गाने लगते है श्यामा भावार्थ अरे श्यामा तुम संसार के भरे बाजार में पतंग उड़ाती जा रही हो पतंग उड़ा रही हो पतंग आकाश आपतंग आशा रूपी वायु से दूर और ऊंचा और दूर उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते पतंग जा रहा है जितना दूर चला जा रहा उतना पतंग खुश हो रहा है मैं इतना दूर, एलिवेशन मैंने अचीव कर ली इतना दूर चला गया और कह रहे हैं कि उसमें जो डोर है उस डोर में तो जो माया की रस्सी है उस माया की रस्सी में तुमने तीनों गुणों से जो मंजा करके उसको और सख्त पक्त कर दिया है ताकि टूट ना जाए मगर इसमें एक आध पतंग जो टूट गई तो माथ देकर कहती हो कि वो कटा वो कटा वो कटा आनंदित हो जाती हो इसी गाने का छवि हम हिंदी साहित्य में पाते हैं रमैया की दुल्हन लूटे बजार सुरपुर लूट नागपुर लूटा तीनों लोक मचा हाहाकार बचपन में हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ा कर, करते थे के के कह रहे कि रमैया के दुल्हन इसमें जो कह रहे हैं कि वही प्रकृति यहाँ पर श्यामा प्रकृति के रूप में जीव रूपी पतंग को उड़ा रही है उड़ा रही है और जीव भी आशा रूप वायु में उड़ते उड़ते नाचते नाचते बहुत आनंद अनुभव कर रही है तो कह रहे हैं कि वे ही जो लीला मई हैं, संसार उनकी लीला है वे लीला मई, आनंद मई है लाखों में दोए को ही मुक्ति मिलती है मनुष्य नाम सहस्रे कशित इत्यादि गीता की बात श्याम कृष्ण ब्रह्म भक्त अच्छा महाशय, वे चाहे तो सबकी मुक्ति क्यों नहीं होती उन्हीं के ऊपर अगर हम लोगों को मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है तो हम लोग को तो चाहे तो इसी मुहूर्त वे संसार के बंधन से छुटकारा दे सकते हैं कृष्ण महाशय वे चाहे तो सभी को मुक्ति जरूर मिल सकती है क्यों फिर हम लोग संसार में श्री राम कृष्ण देव उनकी इच्छा उनकी इच्छा है कि यह सब कुछ खेल चलता रहे मगर इसमें जो लोग मुक्ति पाने के लिए चरम व्याकुल और लालायित होते हैं उनको ही वे मुक्ति देते हैं और मुक्ति देने के लिए तो वे उन्मुख हैं, वे चाहते हैं सबको मुक्ति मिले मिले मगर कौन चाहता है मुक्ति कौन चाहता है मुक्ति फिर वही गाना तुम्हें माता थकते हमारा खरे खेद भक्त खेद कर रहा है कि माँ तुम हो मैं तुम्हारा बेटा हूँ मैं तो जगह रहने का प्रयास करता हूँ मगर डकैती होती जा रही है डकैती होती जा रही है मेरे मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भक्ति विश्वास व्याकुलता रूपी जितने भी सतगुण है उन समस्त सदगुणों में डकैती होती जा रही है डकैती होती जा रही है कौन डकैती कर रहा है मेरा ही कामना वासना युक्त मन कह रहे हैं कि ब्रह्म भक्त महाशय सर्व त्याग किए बगैर क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं होती शास्त्रों में तो ऐसा ही उल्लेख है श्री कृष्ण साहस अरे नहीं जी तुम लोगों को वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है त्याग फ्याग तुम लोगों के लिए नहीं तुम लोग इसी संसार में रहो गृहस्ताश्रम का पालन करो और खूब आनंद से रहो सारे गामा सातों के सातों घरों में तुम लोग उठो नीचे उतरो खेल करो बहुत सुंदर बात गृहस्थों के लिए मानो कि एक मिल गई अरे तुम लोगों को त्याग फ्याग करने की जरूरत नहीं अरे नहीं बबा नहीं तुम लोगों के लिए त्याग फ्याग नहीं है संसार में रहो मगर गृहस्थ आश्रम का गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म का पालन करो और इस तरह खूब आनंद में अच्छा अच्छी रहो आनंद में रहना पड़ेगा तो ठाकुर मानो कि यहां पर ठाकुर के अन्यतम उपदेश है संसार से भागो मत जागो जगो संसार से भागकर क्या होगा मगर जंग संसार में पड़े मत रहो जगकर संसार में वास करो संसार में पड़े मत रहो संसार में जगे रहो जागो भागो मत जागो और फिर भागकर क्या होगा संसार से भागकर पत्नी, माता पिता भाई बहन बच्चों का कर्तव्य छोड़कर हम लोग आए अपने गृहस्थ को छोड़ा तो सर एक आश्रम में आ गए यह भी संसार है वहां पर भाई बंदो पति पत्नी को छोड़ा यहाँ पर शिष्य पकड़ लिया यहाँ पर चेले हो गए चाला कुरु कुड़ चापड़ा कुरुकुर कुड़ जड़ी बूटी सहजे महंता मिल गया कृष्ण प्रेमक गई छोटी कबीरदास तो का जो दोहा है तो कह रहे कि की भागने का कुछ है नहीं तुम जगत संसार में ही रहो मगर होशियार रहो तुम्हें बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा कहता हूँ काजल के कोठरी में तनिक भी बेहोशियारी हुई कि कालिख लग गयी कह रहे कि सत्य कहता हूं तुम लोग गृहस्थ संसार कर रहे हो इसमें विश्वास करो तन्य भी दोष नहीं इतना बड़ा आश्वासन और कहीं भी नहीं मिलेगा हमको आपको गृहस्थों को ठाकुर मानो की कह रहे हैं आपकी हमारे जिम्मेदारी ले रहे हैं कह रहे कि सत्य कहता हूं प्रतिज्ञाबद्ध कौन कह रहा है युगावतार कह रहे हैं कि सत्य कहता हूं कसम खाकर कहता हूं मैं कि तुम लोग गृहस्थ संसार कर रहे हो इसमें तनिक भी दोष नहीं बस जरा सा छोटा सा कंडीशन दे रहे हैं बस ईश्वर की ओर सदा सर्वदा मन रखना होगा रखना ही होगा इसमें कुछ कंप्रोमाइज नहीं इसमें तो कम्प्रोमाइज मिल गई कि आप लोगों को त्याग करने की कोई जरूरत है नहीं छूट मिल गई घड़ी में रहें, जो कर रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं माता पिता के साथ है पति पति के साथ है बच्चों के साथ मित्रों के साथ है, जो है वही करेंगे बस प्लस समथिंग मोर व्हाट इज डेट प्लस समथिंग मोर खे की ईश्वर की मन रखना ही होगा टू गिव एम फेसिस मन रखना ही होगा वैसा नहीं होने से नहीं चलेगा बस ये लाइफ इकोनॉमिक्स हो गई कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा आलू खरीदने के लिए आठ रुपए ले जाए एक किलो आलू मिल जाएगा आठ रुपए में एक किलो बैंगन नहीं मिलेंगे बीस रुपए देने पड़ेंगे बीस रुपए में किलो टमाटर नहीं मिलेगा तीस रुपए देना पड़ेगा तीस रुपए में किलो आम नहीं मिलेगा 60 रुपए देने पड़ेंगे 60 रुपए में एक किलो काजू नहीं मिलेगा 200 रुपए में देना पड़ेगा 200 रुपए में एक किलो अखरोट नहीं मिलेगा 400 रुपए देने पड़ेंगे Life economics, as per demand we have to pay. तो कह रहे हैं कि ये निर्णय तो हमको आपको लेनी है कि वास्तव में क्या ईश्वर ईश्वरला करना है अगर करना है तो बस ये करना है क्या करना है ईश्वर में मन रखना ही होगा और वैसे नहीं होने से नहीं चलेगा एक हाथ से कर्म करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़ के रखो कह रहे हैं कि कर्म समाप्त होने से दोनों हाथ से ईश्वर को पकड़ना पड़ेगा कह रहे कि ईश्वर भाव में स्थित होने की यहाँ पर प्रक्रिया सिखा रहे हैं हमें संसार में सुख दुख का अनुभव होता रहता है बार बार सुख दुख सुख दुख सुख दुख रात दिन रात-दिन हृदय की धड़कन कैसे सुख दुख सुख दुख सुख दुख क्यों सुख क्यों सुख का अनुभव आकांक्षित वस्तु की प्राप्ति सुख मिल गई परसों से आप लोगों को सुख परसों सुब कल शाम से सुख मिल जाएगा आप लोगों को और आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इतना दूर से सात दिन से तपस्या बहुत हो गई निर्जनवास बहुत हो गया सुख और फिर दुख जब नहीं चाहते वो फिर से महाराज कल अनाउंस करेंगे छह महीने बाद फिर से महाराज आएंगे अगले साल फिर से वचना अमृत पाठ होगा ये तो हम लोग ने नहीं चाहा था तो फिर दुख हो गया तो क्या हो गया जब हम लोग जो चाहते हैं उसके प्राप्ति के साथ ही साथ एक सुख का एक हृदय में एक विशेष वृत्ति का अनुभव वही सुख और दुख जब हम उसको नहीं चाहते ऐसी कुछ वस्तु के बिल्ले से दुख मगर जब हम ईश्वर को चाहेंगे तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाएगा मन की ही तो बात है मन में ही तो बद्ध और मन में ही तो मुक्त जो चर्चा हो रही थी आज आजी देखो ना तनिक अंग्रेजी पढ़ लो तो झट से मुंह से अंग्रेज बात अंग्रेजी बात ही निकलने शुरू हो जाती फुट फट इट मिट सब और साथ, ही साथ पैर में बूट जूता सीटी बजाकर गाना गाते गाते सीढ़ी पर चढ़ना ये सब भाव स्वतः आ जाते हैं और फिर यदि पंडित संस्कृत पढ़ना शुरू कर देता है तो झट से संस्कृत ही झाड़ने लगता है मन को यदि कुसंग में रखो उसी भाती बातचीत होनी शुरू हो जाती है मन को यदि सत्संग में रखो तो हरी कथा चिंतन ईश्वरीय प्रसंग पर मन स्वतः चला जाता है तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चरचा सुनली जो मनवा राम नाम रस पी संग के ऊपर फिर से गीता के श्लोक के साथ शुरू हुई सर्वधर्मा परि तेज्यम सर्व पापे मोक्ष अर्जुन को कह रहे हैं कि भगवान अरे अर्जुन अंतिम अध्याय में अठारवे अध्याय में के परि तज्य अर्जुन सब धर्म त्याग और माम एक मेरे ही शरण में चले आओ आम तो आम सर्व ऐसा करने से मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा दूंगा माँ सुच्चा तुम तन्ने के भी मोक्ष के लिए चिंता मत करो तुमको मोक्ष मानो की मिली हुई ही है तो सर्वधर्म अन परिजय चलिए हम लोग हिंदू धर्म छोड़ दें सब धर्म छोड़ दें धर्म अर्थात नहीं धर्म ये वो धर्म नहीं है ये धर्म अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर आश्रय अर्थात फल जो कुछ भी हम कर्म करते हैं कर्म के पीछे पहले ही फल का हमें प्राप्ति हो जाती है इसमें ये फल मिलेगा इसलिए मैं ये करूंगा नहीं तो कहे के लिए करे अगर कोई किसान को ये अगर कह दिया जाए कि तो लाभ लुस्कार मत देख तो बस खेती कर कहा खेती बाड़ी करेगा क्या वो हम करने जाएंगे नहीं भगवान वो नहीं कर रहे हैं भगवान कह रहे कि पहले कर्म करो आशय बाद में निकालो हम लोगों में गलती हो जाती है पहले कर्म फल के बारे में सोचकर तब कर्म करना शुरू कर देते हैं नहीं होता है दुखी हो जाते चिंतित हो जाते है रोना शुरू हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर छोड़ ही देते हैं उसको बचपन में कहानी पढ़ी थी एक राज्य में राज्य का जो सेनापति था बहुत सुंदर वो आर्चरी धनुर्धारी था आसपास के किसी भी राज्य में वैसा धनुर्धारी नहीं था एक दिन राजा के साथ जा रहा है कहीं से एक गांव के अंदर से जा रहा है, हैरान हो गया 100 में से 95 परसेंट तो वो तीर एकदम लक्ष्य में भेद हो जाता है यहाँ पर क्या देख रहे हैं बोर्ड है बोर्ड में सौ के सौ हंड्रेड परसेंट लक्ष्य में भेद गोल गोल सर्कल सब तीर सब लक्ष्य के अंदर छेद छेद छेद छे, सब तीर के अंदर कहने मुझसे इतना बड़ा धनुधारी यहाँ पर है राजू को बोलने लगा मैं तो यहीं पर पता लगाऊंगा कौन इतना बड़ा धनुढ़धारी मेरा कभी परसेंट रिजल्ट नहीं हुआ इसका कैसे हो गया गांव के मुखिया को बुलाया जा गया तो पागल है क्या करेंगे मिलकर अरे पागल होने दो मगर इतने इतना बड़ा धनुर्धारित तो है उससे मुझको सीखनी है अरे क्या सीखेंगे अरे क्या क्या सीखने का मतलब कहते हैं वो तो पहले तीर चला लेता है फिर तीर को उठाकर गोल गोल चिन्ह बना लेता है और होना क्या चाहिए था गोल गोल चिन्ह बनाकर तब निशाना दागना मगर ये अंधाधुन तीर चला लेता है फिर बाद में निशाना करता है तो हम लोगों की भी हालत उसी के हा, भाती है इसलिए कह रहे की कर्म के आश्रय को त्यागो अर्जुन कर्म के आशय को त्यागते हुए तब तुम मेरे पास आओ तब मेरे पास आने से नहीं तो कर्म के आशय को अगर नहीं त्यागो के तो जिंदगी भर कामना वासना के पीछे ही भागते रहोगे अजात शत्रु को जब पता चला कि मेरे ही देश में बुद्ध आए हुए हैं और पहाड़ के चोटी के ऊपर बहुत सारे अपने शिष्यों को लेकर ध्यान मग्न है तो अजात शत्रु जाते हैं मगर जो रास्ता दिखा कर ले जा रहा है वो कहना नहीं तुम तो मुझको गलत मार्ग पर आ ले आ रहा नहीं यही था ऊपर तुम बोले तो हजारों लोग हैं मगर यहाँ पर कुछ भी आवाज नहीं आ रही है अब चलिए ना जाके खुद ही देखिए जाकर देख रहे हैं कोई पांच हजार लोग ध्यान भगने कुछ भी आवाज नहीं अजाता शत्रु जाके बुद्ध क्यों कहता है कि बनते इस तरह से आप ध्यान मुझको भी सिखा दोगे ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं तुम भी बैठ जाओ तुम भी ध्यान करा मगर वासना कामना वासना को त्याग दो तब बैठो क्यों तुम क्या सोचे? मैं कामना वासना नहीं प्राप्त कर सकता सत्रों के जीवन में परिवर्तन आ गया सब कुछ त्यागते हुए बुद्ध देव का शिष्य बन गया बुद्ध देव कह रहे कि नहीं रे राजा इसलिए नहीं की तुम में बल कम है तुम में दम कम है तुम्हें रुपये पैसे कम है कि तुम कामना वासना को प्राप्त नहीं कर सकते और इसलिए भी नहीं कि तुम्हारी आयु बहुत कम है और इसलिए भी नहीं कि तुम शत्रु से डर रहे हो इसलिए कि कामना वासना है जीवन में कभी भी कामना वासना पूरी नहीं होगी जब तक उस कामना वासना को तुम नहीं त्यागोगे चलो मुझको तुम दे दो तुम्हारे जीवन के जितने भी कामना वासना थे मुझको दे दो तब तुम ध्यान में बैठो वो जो ध्यान में बैठा वो जो ध्यान में बैठा अजात शत्रु सब कुछ छोड़ दिया वही कह रहे हैं कि मामे कम शरण ब्रज सब कुछ छोड़कर तुम मेरे शरण में आओ मेरे शरण में आओ अर्थात तल्लीन हो जाओ भगवत प्रेम में जब हम तल्लीन हो जाएंगे तब सांसारिक बोझ स्वतः समाप्त हो जाएगा मामे कम शरण ब्रजा बहुत सुंदर इस पंक्ति को रविन्द्र नाथ टैगोर अपने विख्यात गाने में लिख रहे हैं बोझा बोझार छुटिया चुले ची हमारे यात्रा थामाओ सखा बोल के संबोधन कर रहे हैं भगवान को भगवान मेरे इस गति को यात्रा को तुम विराम दो इस जीवन में बोझा के भार से मैं भागा जा रहा हूं भागा जा रहा हूं मैं स्थिर हो नहीं पा रहा हूं आप कृपा करके जब हम ट्रेन में जाते हैं तो अपना बोझा रख दिया बस में गए अपना गाड़ी में गए, बोझा रख दिया तो कह रहे तो अपने जीवन का बोझा मुझको दे दे मा सर जब मुझको तो जीवन का बोझा दे दे चर्चा के बाद चल रही है श्री राम कृष्ण ब्रह्म भक्तों के प्रति देखो ना मन से ही तो बद्ध और मन से ही मुक्त है मैं मुक्त पुरुष हूं मैं गृहस्थ हू इस तरह से चिंतन में भला बंधन कहा गुरुत्व दे रहे मैं गृहस्थ हूं मैं संसार नहीं कर रहे तो ठाकुर ने पकड़ ही लिया जो लोग यहाँ पर आएंगे कह रहा जो लोग यहाँ आएंगे उनका तो अंतिम जन्म होकर ही रहेगा जो लोग यहां आएंगे अर्थात तो यहाँ के जो लोग भाव लेंगे यहाँ का भाव क्या है त्याग और वैराग्य कह रहे जो लोग कसम से कह रहा हूं जैसे बाप का संपत्ति बेटे का पास जाता है वैसे यहाँ का जो ध्यान करेगा यहाँ की संपत्ति उसके पास जाएगी जाएगी ही जाएगी यहाँ की संपत्ति विवेक वैराग्य व्याकुलता और ईश्वर प्रेम कह रहे हैं कि मैं मुक्त पुरुष हूं मैं गृहस्थ हूँ गृहस्थ अर्थात ये आश्रम है ब्रह्मचर्याश्रम संसम डूज एंड डोन्ट के साथ मैं ईश्वर का संतान हूँ मैं राजा धीराज का लड़का हूँ मुझे फिर बाद बांधने वाला कौन इस बात एक faith, विश्वास जिस आ जाएगी उसी मुहूर्त हम मुक्ति को पा जायेंगे वो अगर ना आए तो कामना वासना से परिचारित होकर संसार में संसारी जीव बध जाता है और बोलता है कि मैं पापी हूं मैं पापी हूं एक बंगला बहुत सुंदर कविता है पुरी में या, रथ यात्रा के समय एक स्ट्रीट डॉग छोटा पिल्ला पिल्ला ने बड़ा कुत्ता रथ की यात्रा चली पुरी में कुत्ता आगे हो लिया रथ के आगे आगे जा रहा है कुत्ता सब लोग फूल फेंक रहे हैं भगवान को फूल कुत्ते के ऊपर आके गिर रहे माला दे रहे हैं भगवान के उद्देश्य से दो चार माला कुत्ते के सिर में भी आ गया मिठाई फेंक रहे।, रहे हैं कुत्ता सोच रहा है वाह क्या मेरी इबादत हो रही है हा? सब लोग जा रहे हैं एकदम साथी सीना तान कर यूं, यूं करते करते और सबके तरफ देख रहे हैं अरे अब तक तुम लोग मुझको देखी अनदेखी करते रहे आज मुझको सही महीने में पूजा मिल रही है मुझको वो सोच रहा है कि और बस आज मैं सम्मान ये व्यक्ति कल भी मुझको ऐसा सम्मान मिलेगा आज तक ये लोग नहीं जानते थे कल फिर से वो रास्ते में घूम रहा कोई नहीं लात खा रहा है क्या हो गया कल मुझको इतना सम्मान आज ये क्या हो गया आज ये क्या हो रहा है सोचते सोचते फ्रस्ट्रेटेड दुख बेचारा कुत्ता मर ही गया हम लोग ही भी वही हालत है कामना वासना में इक्के दुक्के कामना वासना जीवन में कदाचित प्रतिफलित हो गई उसी कामना वासना की आदत पड़ गई और उसी कामना वासना की आदत पड़ते पड़ते आज मैं यहां पर आप लोगों का पाठ ले रहा हूं आप लोग प्रणाम कर रहे हैं, दो महीने बाद जब आऊंगा आप लोगों ने प्रणाम नहीं किया ये आदत गई सात दिनों की परिणाम लेने की आदत मैं सोच रहा हूं लोग अरे हाजी मुझको परिणाम क्यों नहीं किया तो मुझको प्रणाम करना चाहिए था क्यों कहने लगे कि मैं संसारी जीव संसारी मनुष्य कर्मों के प्रति आसक्त तो हो जाता है फलाकांक्षा के साथ अपने आप को बांध देता है घोर तमोगुणी हो जाता है तो उसके जीवन में दुखी दुख है कहने कि भगवान का नाम लेने पर मनुष्य का देह मन शुद्ध हो जाता है और ईसाइयों के बारे में एक बार मुझको पढ़कर सुनाया गया मुझे तो अच्छा नहीं लगा सिर्फ पाप पाप और पाप और केशव तुम लोग भी तो कहा करते हो हे पिता तुम मेरे पाप को दूर करो ये भाव मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता ठाकुर प्रेम उन्मत्त होकर फिर से नाम महात्म्य गाने लगे आमी दुर्गा दुर्गा, दुर्गा बोले जोधी मोरी इत्यादि ग्रस्त में रहते हुए ईश्वर लाभ भला क्यों नहीं होगा क्या राजा जनक को नहीं हुआ था देखो ना राजा जनक कैसे संसार में दोनों तरफ को समान रूप से देखते हुए दूध का कटोरा से दूध पिया गाना गाने लगे जनक राजा महातेजा तारो त्रुटि से जे एदिक दुदिक रेके खे छो दूधेर बाटी फिर गीता का श्लोक ले कर रहे हैं दुआभिमो पुरुषे लोके अर्जुन इस इस जगत संसार में पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग संसार में दो प्रकार के जीव एक तो अक्षर अर्थात ये शरीर दूसरा अक्षर शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा तो राजा जनक इन दोनों का ज्ञान हो गया था बहुत अच्छी तरह से या याज्ञवल के देव जी के साथ चर्चा चल रही है खबर आई कि राज्य में आग लग गई क्या कह जरा राज्य के घर के कोने में कहीं आग लग गई थी खबर है वो विचलित नहीं हुए प्रदिग्धायंग निकना अर्थात तो सरशील है ये विनाशील है ये शरीर तो सरशील है विनाशील है अर्जुन को समझा रहे की है अर्जुन जितने भी लोग यहाँ पर शत्रु जिनको तो माम, मामा साला संबंधी आचार्य सोच रहे सब का शरीर तो देख रहा है ये लोग तो नासमान है और इन सब के अंदर विराजमान है कौन जीवात्मा वे लोग अपने जीवात्मा को नहीं देख रहे तूने अपने जीवात्मा को देख लिया इसलिए तेरे में विचार जग गया इनको मारकर क्या होगा उनमें तो किसी में विचार नहीं जगा वे लोग सब इस क्षर शरीर से क्षर भोग को ही देख रहे हैं और तेरे साथ एक और है उत्तम पुरुष तेरे साथ उत्तम पुरुष अर्थात परमात्मा भी है तेरे इस रथ में रथोत्तम क्यों मैं जो तेरे साथ हूं अर्थात तेरा शरीर है यह रथ है विनाशशील तेरा शरीर है ये घोड़े विनाशशील हैं और तू इसमें जीवात्मा है अविनाशी और तेरे साथ उत्तम पुरुष मैं हूं कह रहे कि जनक राजा के साथ इधर उधर दोनों का ज्ञान था इस खील संसार का ज्ञान है और मैं कौन हूं जीवात्मा क्या मेरा कर्तव्य क्या मुझे करना चाहिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीव भगवान लाभ ये भी मुझे करना चाहिए और साथ ही साथ दूध और बाटी अर्थात शीर खीर पिया उन्होंने खीर क्या और कुछ छोड़ दिया राज जैसे पानी को छोड़कर दूध ही पीता है उसी बात उसने संसार से सिर्फ इसी को ग्रहण किया किंतु झट से तो कोई राजा जनक बन नहीं जाता संसार में रहते हुए राजा जनक तुम बन भी सकते हो उपाय भी बतला रहे हैं क्या उपाय राजा जनक ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी राजा जनक ने की थी हम आप भी कर रहे अगर तो फर्स्ट कंडीशन टिक हो गया थोड़ा बहुत तपस्या ने बहुत एक विशेष विशेषण है राजा जनक ने निर्जन में जाकर बहुत तपस्या की थी गृहस्थ में रहकर भी कभी कभी निर्जन वास करना चाहिए एक प्ली हम देते हैं हा? एक अजूहात दे देते हैं अपने पक्ष में तर्क निकाल लेते कि समय नहीं मिलता क्या करें सब कुछ काम करने का समय है टीवी देखने का समय है दिन में दो तीन सीरियल जाना था चार सीरियल देखते हैं स्वामी जी आधे आधे एक एक घंटे का चार जाता उसका समय है पड़ोसी के घर में जाकर उसके रसोई में बहन जी क्या क्या बना रही हो उसके बारे में चर्चा करने का समय है और कभी दो एक के साथ ज्यादा नहीं कभी कभी मॉल आजकल हो गया मॉल में चले गए उसमें भी जरा शॉपिंग के नाम से मार्केटिंग के नाम से दो चार घंटे उसमें भी हो गया समय नहीं है लेकिन मेरे पास हा? तो वैसा करने से नहीं होगा कि संसार में रहते हुए भी जितना भी काम हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय नहीं है गृहस्थ में रहते हुए भी निर्जन करना ही चाहिए ही शब्द टू भी अंडर लाइन इसके बाद जब हम लोग वचनामृत पड़ेंगे आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी पर्सनल कॉपी ले आइएगा तब तो उसमें पेन्सिल ले आइयेगा उसमें अंडरलाइन करके करके क्या की घर से बाहर अकेले जाकर यदि भगवान के लिए तीन दिन भी रोया जाए वह भी अच्छा है घर से बाहर जाकर जरूरत है घर से निकलने स्वामी विवेकानंद कहना की टच ऑफ इंफिनिटी अनंत का स्पर्श एक छोटे से कमरे में छोटे से परिवार के साथ छोटे से फ्लैट में छोटे से ऑफिस रूम में रहते रहते मेरा हृदय भी छोटा सा हो गया हर उस छोटे से हृदय में छोटी छोटी भी कुछ परेशानियां कठिनाई अगर होने लगी उसी में एकदम बहुत बड़ा हो गया कह रहे घर से बाहर निकल आइए आप कभी घर से बाहर दिल्ली में अपने फ्लैट में छत में चले जाइए बालकोनी में चले आ जाइए किसी और पार्क में चले आ जाइए रात के वक्त देखिए आसमान में अब यहां पर पॉल्यूशन है आसमान में दिखेगा नहीं तारे तो कह रहे कि अनंत के साथ हमको अपना समीकरण बांधना पड़ेगा वहां पर जाके हम देखेंगे कि हजारों करोड़ों तारों से खचा, खचा आसमान भरा है तारे ग्रह तो एक सोलर सिस्टम ऐसे न जाने कितना सोलर सिस्टम पृथ्वी से इतना बड़ा सूर्य हर साढ़े तीन सौ करोड़ वर्ष इस पृथ्वी की आयु उसमें मेरे आपकी उम्र चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी आयु कोई आयु हुई और इस आयु में एक समस्या कुछ समस्या हुई इस छोटे से आयु में एक छोटे से समस्या से मैं जर्जरित हो गया इस विशालता को महानता को अनुभव करना पड़ेगा निर्जन अर्थात निजन जब मेरे छोटे से सर्कल फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स से मैं बाहर आ गया निर्जन जन से बाहर आ गया जन से बाहर आ गया तो क्या हुआ अनंत आकाश इन्फिनिट का टच करें कि वहीं आकर अगर तीन दिन भी रहा जाए मगर कंडीशन है वहां पर जाके टूरिस्ट के हैसियत से नहीं साधक के दृष्टिकोण को अपनाते हुए और ईश्वर के इस लिए चिंता करते करते से आंसू निकाला जाए, मगर ईश्वर के लिए भला कौन रोता है निर्जन में रहकर बीच बीच में भगवान के लिए साधन करना ही पड़ेगा संसार के भीतर विशेष कर्मों के बीच रहते हुए प्रथमावस्था में मन स्थिर रखना असंभव सा हो उठता है जैसे फुटपाथ के वृक्ष जब पौधा रहता है घेरा न लगाया जाए तो बकरी गाय इत्यादि सब खा जाते हैं इसलिए अवस्था में घेरा लगाना चाहिए तना मोटा होने पर फिर घेरे की कुछ जरूरत नहीं तब तो उसमें हाथी भी बात देने पर कुछ नहीं होता मगर यहां पर प्रश्न हो गया पहले भी हमने देखा अब फिर से कह रहे हैं ठाकुर रोग तो एक विकार है और इस विकार में रहते रहते संसारी लोग संसार में फंसते चले जाते हैं उचित अनुचित कर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता संसारी जीव विकारी का तो यू ही रोगी है फिर एक मटका पानी विकार के अवस्था में पानी पीते पीते उनसे और भी अनुचित कार्य सदते सदते अंत में अनंत नरक गामी बन जाते हैं ये क्या बात हो गई फिर फिर भगवान अगले अध्याय के लिए मास्टर महाशय लिख रहे हैं शिपा म्यस्रम अशुभाम आसुरेश एव योनिषु तानहम द्विशतम क्रूरान संसारे सुनरा धमान अगले श्लोक का एक लाइन ले रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं अध्याय के और बीसवे श्लोक मेरे अर्जुन जो लोग ऐसे संसार में रहकर पापिष्ट होते हैं क्रूर जिनका आचरण रहता है उनको क्षिपा फेंक देता हूँ थ्रो दे कहा फेंकता हूं आसुरेश योनिशु अंधम तम अविशंती है जनामा विद्या में उपासको अंधकार योनियों में असुरो के योनियों में मैं फेंक देता हूं माम अप्राप्य कौनते मुझको प्राप्त किए बगैरी हे कुंती नंदन हे कुंती पुत्र अर्जुन अदमाम गति उनको और भी अदम गति ही प्राप्त होती है ये तो गीता का बहुत ही क्रांतिकारी श्लोक हो गया इट कूड आंसर फिर भगवान को हम है दयानिधि करुणा के सागर काहे के का पुकारे इस्लाम में अल्लाह को रहीम रहमान कबीर इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है अर्थात दयानिधि, तुम दया के सागर हो क्रिस्टैनिटी में भी हम देखते हैं गॉड इज अवियर ऑफ सिनर्स मगर यहां पर भगवान खुद कह रहे कि मैं उनको फेंक देता हूं किनको कह रहे किम क्रूरान संसार ऐसा नराधम लोग नराधम है वो लोग संसार में रहने योग्य नहीं उनको मैं फेंक देता हूं कहा भगवान को तो बोलना चाहिए था कि मैं उनको बचाता हूं मैं उनको रक्षा करता हूं मैं उनको क्षमा करता हूं मगर ये क्या कह रहे हैं नहीं यही हमारी हिंदू फिलोसॉफी है दोषनीय कुछ नहीं है इसको हम तीन भाती तीन प्रकार से देख सकते हैं एक तो हो गया कि भगवान कोई मनुष्य नहीं है हा? कि मनुष्य नहीं है मनुष्य को कुछ दे दिया बुला लिया तो मनुष्य आ गए पटा लिया तो वो पट गए भगवान कोई मनुष्य नहीं है फिर भगवान क्या भगवान नियम है भगवान एक व्यवस्था है जो ऐसा काम करेगा उसे ऐसा फल भुगतना ही पड़ेगा चुने के साथ हल्दी लग गई कोई बैठा नहीं है कि उसमें लाल पेंट करेगा अपने आप को रिएक्शन हो गए नियम है लाल हो ही जाएगा आग में हाथ लग जाए तो मैं जल ही जाऊंगा आग ने मेरे साथ शत्रुता घोषणा नहीं की आग मेरे पीछे पीछे भाग रहा है देखो मैं उसको चला दूंगा चला दूंगा चला दूंगा हा? नियम में हाथ में आग में लग जाए तो ऐसा कर्म करने से उसका नियम भुगतना पड़ेगा क्या नियम है उसका ऐसे यो प्राप्ति एक व्यवस्था है तो उसमें भगवान को दोष देकर फायदा क्या दूसरा यह तो गया अद्वैतवादियों का व्याख्या कहते हैं यह एक करुणामय अध्यापक न्यायवत एक स्नेहशील अध्यापक एक मां अपने बेटे को अनुशासन के लिए नहीं मार रही है वो चाह रही है अध्यापक चाहते कि मेरा छात्र है मेरा बेटा संशोधित हो जाए और नयायिक लोग कहते हैं चिल्लिका न्यायवत, न्यायत चिल्ल चील चील घोसला मत एक सबसे ऊंचे जगह और सबसे ऊपर मकान में सबसे ऊपर पेड़ के सबसे ऊपर के टहनी में उसने अंडे दिए अंडे से बच्चे हुए बच्चे बड़े होना भी बड़े भी हो गए मगर बच्चे निकल नहीं रहे हैं, यूं करके नीचे झांक कर देखते हैं घूर के इतना नीचे मैं मर जाऊंगा फिर पीछे खिसक के चले आते हैं मां ठोर से चिलके बापा धकेलते हैं धकेलती है जा निकल नहीं, कर। नहीं फिर से पीछे जकड़ के पकड़ लेते पंजों से जकड़ के तिनकों को पकड़ा हुआ है कुछ उपाय जब नहीं देखती चिल को चिल्ले का नीड़ न्यायवत उस तोड़ना शुरू कर देती है एक एक करके तिनके को जब ले आई थी अब एक टहनी को मुंह से निकाल निकल के फेंकती है जितना घोसला टूटता जा रहा है वो बच्चा और पीछे खिसकता जा जा है और डर रहा है धड़कन बढ़ रही एक दिन पीछे एक दिन का बच्चा उसी को पकड़े मैं उसको भी तोड़ दी तब चील जाकर चिल के श्रावक ने बच्चे ने पंख मेल दिए अर्थात तो पंख उसके पास है मगर अपने शक्ति से वो परिचारित नहीं है ईश्वर तो व्यवस्था नियम ऐसा कर्म करने से ऐसा होगा इसलिए बुद्ध ने कहा दुख है अस्वीकार का जितने भी दुख है हर एक दुख का एक ने कारण इस जीवन में अथवा तो पिछले जीवन तो में अथवा पिछले जीवन में कर्म मैंने किए तो उसका परिणाम आज मुझको इस तरह से भुगतना पड़ रहा है दुख है दुख का कारण है और दुख के हाथ से निकलने का उपाय भी है तो बुद्ध देव ने बौद्ध धर्म या जैन उन लोगों ने ईश्वर को स्वीकारा नहीं हम लोग सोचते कि वे लोग नास्तिकवादी है वे लोग वादी नहीं है। वे लोग ईश्वर को लेकर माथा पच्ची उन लोगों ने नहीं कि बस नियम तक सीमाबद्ध रहेगा अगर नियम को ठीक तरह से पालन कर लिया तो निर्वाण अपने आप स्वतः सिद्ध तो आज यही तक ओ। शांते शां श्री राम कृष्ण तत्सत्मकृषर्पणमस्त अस्त अस्त अस्त